सब तो तत्कार की प्रति मात्र है वास्तव में न रज्जु में पैदा हुआ न अन्य पैदा हो करके आया उत्पत्ति उसमें स्वतः भी नहीं उत्पत्ति भी पर निषेध कर दे रहे हैं अनाद के स्पंदन होने मात्र से परिदृश्यमान जो स्वरूप है वह अन्य अन्य उसकी उत्पत्ति नहीं स्व तो असंभव है न तो वन के निष्पन्द से अन्यत्र कहीं है भी नहीं हो अतएव न पर विलय भी कहा आलात, आलात में होते आलात किसे अभिन्न होने के नाते आलात उसका विलय भी नहीं कर सकते केवल प्रती भी मात्र ही है कि निष्पन्दात अन्यत्र ना इसलिए कहते हैं आलात के स्पंदित होने पर जो सीधे टेढ़े आदि भाव को देखा वह तो आभास जो है कई अन्यत्र से नहीं उपस्थित हुआ है और ना उसमें से स्वयं ही कोई रिजुअराधिक भाव की उत्पत्ति है ए ए भी नहीं सत सत नहीं अन्यता उत्पत्ति में मतलब तो क्या अन्य कोई दूसरे सत्य कराया या दूसरा असत ऐसी उत्पन्न होकर ऐसी कोई असत की उत्पत्ति कल निश्चित किया था सब प्रकार की उत्पत्ति साधारण ऐसी निषेध कर दिया उस आराध में दिखाई देता और रिजु बकराधि न तो आराध पैदा हुए है आराध पे दिखाई जरूर दे रहे हैं अराप तो उत्पन्न वो नहीं है कई उत्पन्न होते फिर तो उसका लय तो का विचार होता कहीं का आज का स्वरूप क्या होगा उसके ग्रहण में आना चाहिए ना लेकिन गृहित होता नहीं पृथक न उत्पन्न कार्यत्व न वह गृहित होता नहीं और कार्य का विनाश ध्वंस रोपा जैसे घट को तोड़ देते हो कुछ तो हाथ में लगेगा की नहीं मिलेगा आपको जब घट को तोड़ोगे तो टुकड़े तो मिलेंगे की नहीं मिलेंगे और यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता स्पंदन रोक दिया अब रिजुअराध्य टुकड़े कहीं मिल जाए तो माना जाएगा अरे इस अलाप से अलाजे पैदा हुए हैं नहीं कुछ भी नहीं इस तो पैदा ना से पैदा हुए न अन्य से पैदा हुए हैं चलो स्पंद रहित अलाप से ही नहीं जो है उनका प्रवेश मानो निस्पंदात निष्पंद अला से अन्यत्र प्रवेश भी नहीं न उस खुद ही प्रवेश हो सकता है अन्यत्र अन्यत्र प्रविशन न प्रविशन्दी अलातंगा न प्रविशन्दी ऐसी अला से बिन कई अन्यत्र चले गए अन्य जगह प्रवेश कर गए यहाँ से निकला उधर घुस गया अलात में पैदा हुए थे रिजुअराधी और, और रिजुअराधी अब अलाद से निकलने के बाद कई अन्यत्र लय हो गए ऐसा भी नहीं हो सकता अलात में लय हो गए ये भी नहीं हो सकता न अलात प्रविशन दे अतो अन्यत्र न और स्वदा अला न प्रविशन, प्रविशन तो स्वरूप वाले अला से भिन्न कोई दूसरे अधिष्ठान में प्रवेश कर जाए ऐसा नहीं होता जैसे सांप का बच्चा या चूहे का बच्चा वगैरह आप देखते हैं अंडा से पैदा होता है बाहर फिर वहां से निकल के कहा घुस जाता है वो बिलों में घुस जाते हैं मैं मान लो आलाद से पैदा हो गया रिजोकर और वहाँ से निकल गए रिजवक बिल में घुस जाए किन्नी में घुस जाए ऐसा लय होता देखने को मिलता नहीं चलो आलायोग अरे आला नहीं उत्पन्न नहीं हुआ, तो तो कैसे हुआ अपने कारण में तो ले होगा वो कार्य है वो अपने कारण में ली होगा पूर्व में बात बता चुके हैं की वह आला से पैदा भी नहीं हुआ न अन्नी से पैदा हुआ न आद नहीं पैदा हुआ है स्पंदन होने मात्र से आरोपित स्पंदन द्वारा रिवक राधि भाव की अतएव जब कहते है वह न तो ही प्रवेश कर सकता प्रकार ब्रह्म में आराधे स्पन्द्राद्या अलाता अन्य कुत आगत आराधे आगत आराधे नहीं भवन न्या तो हो गया कहते आराधे स्पन्द मारे उसी आराध जो अजिता दोबारा स्पनित कर दो तो क्या होगा रिजवक्राद्य आभा होने लगेंगे इन वेज जो है आलात से भिन्न किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न होकर आ गए आ करके आलात आलाप्रजीत हो रहे हैं ऐसा नहीं होता इसलिए कहा गया न अन्यतो तो अन्यतः उत्पन्न होकर के आलात में आ गए हैं तो रिजवक्रादी ऐसा नहीं हो सकता और स्वतः उसमें उत्पत्ति पहले तो धी नहीं कुछ स्पष्ट है उससे उत्पत्ति नहीं है नस्मात अन्य निर्गता और इतनी बात नहीं स्वरूप से अन्यत्र कहीं वो निर्गत भी नहीं हुए चले भी गए ऐसा भी नहीं हो सकता निर्गमन कर रहे हैं ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है न जब निष्पन्द अला प्रविजन देष्पंद अलात में प्रवेश कर गए ये भी आप नहीं कर सकते निर्भय का जाइए कहा जा तो प्रती मात्र थे इसी प्रकार एक जगत भी क्या है प्रती मात्र ही है प्रती मात्र है न कोई आत्मा से पैदा हुए हैं, न कोई अन्य प्रमाण से पैदा होकर आत्मा में दिखाई दे रहे हैं इसी बात नहीं और न आत्मा से निकल करके पैदा होंगे तो और अन्यत्र जाकर कहीं लय होते हूँ ऐसे भी नहीं और आत्मा से उत्पन्न होकर में हीन हो रहे हैं, यह सम्भव नहीं अतव नित्य अज ही बीच में क्या विद्या के, के आरोप मात्र से ही प्रती मात्र माना जाना चाहिए इसका तात्पर्य हुआ न निर्गता अलातात्य द्रव्यवतः विज्ञान तो आवास विशेषत अलातात्य न निर्गता अलात से निकल कई बार चले गए आपको नहीं दिखाई दिया मुझे घर है यहाँ से कई बार होता है ना व्यक्ति निकल जाता है आप हमें पता नहीं चला दिखाई जाता हमने दिखा नहीं दिन है नहीं वर्तमान में तो इसका तो गया है ये तो व्यवहार होता है ना इसी प्रकार मान लो अलात से अभी अलाते रिजु बकरी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब पहले जो दिखाई देता हुआ हालात में जो बकरी थे वो वहाँ से निकल कर कहीं चले गए और आपको मालूम नहीं हुआ कहाँ गए कैसे गए कब गए आपने देखा नहीं आपको दिखाई नहीं देता है वो गायब हो जाते चले जाते हैं ऐसे मान लो कब तो ऐसे नहीं माना जा सकता कहते है कि की देख के कारण यह है वो अलाताते न निर्गता क्यों नहीं मानते हो क्यूँकी वो द्रव्य है क्या द्रव्योग क्यूँकी वो कोई द्रव्य है नहीं क्यूँकी यदि होते तो कहीं न कहीं चले भी जाते लेकिन ऐसा वो वस्तु न होने के कारण से अलात से निकलकर वो कहीं बाहर दूसरे देश दूसरे स्थान दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकते द्रव्य स्वभाव क्यूँ द्रव्योग जाति पर्व नहीं लेना वह द्रव्य नहीं है द्रव्य ना होने के कारण द्रव्य के भाव उसके अंदर भाव द्रव्य अर्था वो द्रव्य नहीं है इस कारण से वे वहाँ से निर्वहन कर रहे हैं ऐसा नहीं कर है इस प्रकार से जो आपकी भाई कार्यक्रम में जो अलात्त में कहा गया है उन सारे बातों को अविज्ञानी व्यूर आवास ऐसी विशेषता हो विज्ञान में भी उसी प्रकार सारी बातों को घटा लेना क्योंकि यहाँ भी आवास है वो भी आवास प्रज यथा आवास है तथा तो यह जगत भी आवास ही है अतएव जो कुछ भी हालात में आपने देखा है उसी प्रकार से विवरण कर लो अर्थात विज्ञान में न उत्पन्न है न अन्य से उत्पन्न होकर विज्ञान में आ रहे हैं अतवा विज्ञान से अन्य प्रजा कर लय भी नहीं हो सकते और न विज्ञान में लय हो सकते है क्यों द्रवित भाव योग्यता हो अला निकल के अन्यत्र चले गए या हमें अदृश्य हो भले हमें दिखाई ना दे ऐसे कोई मान लो ये भी नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि वो भी होता तो मान भी देते हमारे को ना दिखाई देता तो बाहर चला गया लेकिन वो द्रव्य न होने के कारण से कुछ तो आना जाना व्यवहार ही असंभव है निर्गता आवा था भाव योग्य न निर्गत अलाताप्ते ये अलाद से बाहर निकल कहीं चले जाएंगे ऐसा आप नहीं कह सकते घर से बाहर जैसे आदमी चला जाता है वैसे अलाद से निकल करके ये समस्त जो रिजुव प्रावी आवाज है बाहर चले गए ऐसा आप नहीं कह सकते क्यों द्रव्य भाव योग द्रव्य भाव द्रव्य भाव पार्श भाव रूपता का भाव हो जाने का नाम ही द्रव्य भाव है और द्रव्य रूप द्रव्य का तात्पर्य लक्ष्य हो गया भावत्य न वो प्रतीत वाले होते हैं लेकिन वे भाव नहीं है भावत्य प्रतीत वाले हो रहे हैं किन्तु वो भाव रूप पदार्थ नहीं है वो तुम इत्या है प्रतीत मात्र प्रातित वस्तु है वो वह वास्तविक कोई भाव पदार्थ उत्पन्न वस्तु वहाँ नहीं है द्रव्य भाव योग द्रव्य भाव युक्त द्रव्य भाव रूप युक्ति के कारण हम रहे हैं वस्तु त्यार्थ तो क्या है वो तो कोई वस्तु ही नहीं है रिजर्व कोई स्वतंत्र सत्ता वस्तु ही नहीं है कोई तो अपना सत्ता वाला कोई वस्तु होता तो उसके जैसे दूसरे से निकल के जाने का व्यवहार किया जा सकता था लेकिन वस्तु ते सत्य मिथ्या का सत्यत्व का न होना मिथ्या होने के कारण वस्तु प्रवेश न कोई ठोस वस्तु हो भाव हो शक्तिपूता पदार्थ गमन हो उसी का कभी गमना गमन नहीं हो सकता गया। आया था और निमंत्रण खा करके वंद पुत्र चला गया ऐसे का व्यवहार कर सकता है नहीं हो सकता शब्द व्यवहार तो भले कर लो लेकिन वास्तविक अर्थ क्रियाकारी व्यवहार नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं की भाई हा हा। विज्ञान में भी जात्या विज्ञान में भी उत्पत्ति आदि है आभास ही समझो चीर उसी प्रकार से जैसे अलाप्त उत्पत्ति आदि आप देख रहे हो हरदय मिथ्या व शिव्य जैसे अलाप्त रिजवक्राली उत्पत्ति लय जो कुछ भी है सब कुछ मिथ्या था उसी प्रकार से विज्ञान तो में भी उत्पत्ति लय आदि जो कुछ भी आप प्रतीत होता है वह मिथ्या ही है आभास स आवासत्व दोनों में बराबर है तुल्यत्व आवासत्व से मैने दृश्य तो दोनों में समान है, है तब ये भी आपका दृश्य ही है कथम तुल्यतम इत्या कोई तुल्यत्व को घटा के समझाएंगे विज्ञान स्पंद मान भाई नो भुव न तो अन्यात्रा न विज्ञान विशंति न निर्गता कार्य कारणता सदैव देखिए देर श्लोक वही है क्यों विज्ञान शब्द तो रख दिया अल आपकी जगह पर विज्ञान शब्द रख दिया गया विज्ञाने विज्ञान वही विज्ञान में अविद्या का औरे मात्र से ही आभाषा वर्तन समस्त आभाष के प्रति होती है अतए ये आभाष न तो विज्ञान से पैदा हुए हैं, न अन्य तो भूवा और अन्य कहीं उत्पन्न होकर विज्ञान में आ गए ब्रह्म में ऐसी बात नहीं हो सकती किसी प्रकार उस निष्पन्द विज्ञान से अन्यत्र ये जो जगत जा करके लय होता है ऐसा भी नहीं हो सकता न तो अन्यत्र निष्पन्दात निष्पन्द सुर भ्रम से निकल करके ये दूसरे कई चले जाएंगे जगत वहाँ जा कर लय हो जाएगा, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता न विज्ञान विशन और अतः विज्ञान में प्रवेश कर जा विज्ञान में दिखाई दिए और अंत विज्ञान में ही लीन हो गए ऐसा भी नहीं हो सकता विज्ञान में विलीन नहीं हो सकते विज्ञान को ऐसी तत्व नहीं है जिसमे कोई चीज लीन हो जाए नमक कहा गया पानी में लीन हो गया पानी कहाँ गया दूध में लीन हो गया ऐसे जगत गया धर्म में लीन हो गया ऐसा हो सकता साव पदार्थ क्या ब्रह्म उसे कोई चीज़ घूस कर हो जाए जल में नमक लीन हो जाता है की नहीं हो जाता है चीनी घूल जाओ घूल दो चीनी उसमें घूल जाएगा लय हो जाएगा क्यों जल बेसावाय चीनी बेसावा एक दूसरे में लीन हो सकते हैं नहीं जिसमे जगत पदार्थ परिदृश्यमान है एक जाकर लीन हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता इसे कहते न विज्ञान विशंत है विज्ञान में लय हो ये भी आप नहीं कह सकते किसी तरह न निर्गत आज विज्ञान आज विज्ञान से निकल गए वो ये भी नहीं है क्यों क्योंकि क्यूँकी क्योंकि कोई वस्तु ही नहीं है मिथ्या है मिथ्या वहाँ से निकला और कहीं चला गया ये नहीं कह सकते जैसे आपने रज्जू को देख लिया आप अरे अभी तक जो रज्जू में सर्फ दिखाई दे रहा था जैसे में पास में आया ना वो सर्वभाग्य है यहाँ ऐसी ऐसे कोई कहेगा मैं रज्जू के पास आया मुझे रज्जू जैसे दिखाई देने लगा तो सर्फ उससे निकल कर करके बिल में घुस गया ऐसा कोई नहीं कहेगा और तो यही कहेगा अरे फालतू तो हम देख रहे तो रज्जू कोई सर्फ समझ गए थे सर पर न उत्पन्न हुआ है ना कहीं से आया था यहाँ ना कहीं गया ये यह। यही कहते हैं लोग उसी प्रकार से ये विज्ञान से आवाज कही निकल गए ये व्यवहार नहीं हो सकता विज्ञान तेज न नि भाव योग्य क्यूँकी वो कोई अपनी सत्ता वाला विशेष वस्तु स्वरूप है ही नहीं इसका पूरा विचार का निष्कर्ष क्या है कार्यकार क्यूँकी इनमें ही नहीं है आभास का कोई कारण नहीं हो सकता अविद्या भी कहा जा रहा है ना हम तो लोग का व्यवस्था देने के लिए कहा दिया जाता है की इस जगत का कारण कौन है मैंने माया है अविद्या है माया का कारण विद्या कारण कौन है कहा जायी माया विद्या ना अन्यत्र कहीं से आई है ना आत्मा में सुतोत्पन्न हुई है नही हाथ निकल के कहीं जाती है वो ये सब लक्षण उसमें घट जाए अतएव वो दीक्षा है इसलिए कार्य कारण दोनों वास्तु व्यवहार ही गलत कार्य कारण वो है ही नहीं किसी के जो कुछ भी है ब्रह्म ही है और मतलब जो जगत को मान रहे हैं और जगत को मानने के कारण सारे कार्यकारनी पड़ती है और व्यवस्था भी मिथ्या व्यवस्था ही देनी पड़ती है <स्था> कारणता अभाव कार्य कारणता का अभाव इन दोनों के बीच में आभा और विज्ञान रिजु और आलात इनके बीच में कार्यकार नहीं है आप समझेंगे रिजु कार्य है और उसका कारण आलात है ऐसा नहीं हो सकता इसी प्रकार ऐसी आभास जगत और उसका अधिक विज्ञान इन दोनों के विषय पर सर कोई कार्य का नहीं है कि जिसने जिस से इसलिए अचिंत्य अचिंत्या सदैव अतः जात्यावास आदि जो आप कहते हो वह सदाई क्या है अचिंत्य है अर्थात जो चिंत्य होता है वो निर्वचनीय होता है जो अचिंत्य है वो अनिर्वचनीय होगा आता इनका निर्वचन ही नहीं कर सकते इनका निर्वचन नहीं हो सकता इनका ना डेट ऑफ बर्थ है ना डेट ऑफ डेथ है दोनों ही नहीं है ना जन्म का है ना मरण का तारीख इसका पता चलेगा तो स्थिति है नहीं इसीलिए इसका कुछ पता नहीं इधर जो मिथ्या वस्तु सब अनिर्वचनिया ही आई है इधर जो कुछ भी मिथ्या है वह सब अनिर्वचनीय है इसको लेकर के तुम विचार करेंगे हम तो निर्वचन करेंगे हम निर्वचन करते आप कैसे रहते हुए निर्वचनीय का लक्षण बनाएंगे चित में बोलेगा आप जैसे ही जगत को मितया सिद्ध करके मित्ता का निर्वचन सिद्ध करेंगे में शुरू हो जाएगा नई घिट जाएगा नहीं, नहीं। निर्वचन मैं करता हूँ कैसे करते हुआ निर्वचनीय है तो जितना निर्वचन करेगा हर निर्वचन लक्षण का खंडन कर देवी का लक्षण से शुरू करके पदार्थ लक्षण सब लक्षण कर गुण का सामने का विशेष का लक्षण ही बना नहीं सकते वस्तु है इसमें क्या प्रमाण और तो प्रमाण आपके वस्तु जब लक्षण ही नहीं हो सका अन्य प्रमाण ढूंढने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सामान्य अर्पण ने जो लक्षण होता है वही हेतु बनता है अनुमान में गधा पृथ्वी गंधर्वतवा ये तो कहोगे? गंधव क्या है लक्षण तो इसलिए जितने भी आप लक्षण बनाई है लक्षण नहीं बना कर सके तो फिर बाकी अनुमान आदि छोड़िए भूल जाओगे फिर कहते नहीं अनुमान करते अनुमान सिद्ध करूंगा और अनुमानसित करने के बाद तद तो अनुरूप लक्षण बना लेंगे इस प्रकार से आ जाता है इसलिए माया भी अनिर्वचनीय है वो कोई वस्तु ही नहीं है अरे वो तो माना जा रहा है भाई। जैसे ने किसके पास अविद्या तो शंकराचार्य पूछा उसने पूछा, उसलिया पूछा, ने पूछा ने किसके पास अविद्या उसके साथ अविद्या मानना पड़ेगा मैं अज्ञानी हूँ ऐसा जिसको प्रतीत होता है उसके पास अविद्या है मैं ब्रह्म हूँ जिसको प्रदीत हो जाए जगत में कुछ कार्य तो अचिंत्या अलात के साथ विज्ञान की पूर्णत सादृश्यता समझ लेनी चाहिए समान सर्व सादृश्य जो कुछ बता है उत्पत्ति है आदि को लेकर जो कुछ बातें कही गयी वो सब कुछ समान है समझाओ सदा अचरतंत्र विज्ञान से विशेष सदा अचलत्व जो है यही विज्ञान में विशेषता है जलता तो रहता है ना वो अचल सदा नहीं है आप भले खड़ा रखते जल कर रहा है वो ही नहीं जलेगा। पर इसलिए वो अत्यंत अचल ही है और वो उसमें अचलत्व की भ्रांति भी करनी पड़ जाती विज्ञान की विशेषता यह है ये अत्यंत अचल है और उसका जलना ही चलन है इसीलिए आलात में अत्यंत अचलत तो आप प्रतीत नहीं कर सकते और दृष्टि से आप कह सकते हैं अचल लेकिन वास्तविक अचलता भी वहां संभव नहीं भाषिकार अंतर करते हुए दृष्टान अंतर, तो अंतर, अंतर क्या है तो आलात भी है बराबर हो जाए कभी तो इसलिए दृष्टान्त की अपेक्षा दृष्टान्त में अंतर है सदा ही अचल होता है विज्ञान ही विशेषता है जात्यादि आभा है विज्ञान है अचल है कि जो आभा है अचल हुआ विज्ञान में किस कारण से हो गया कि अरे किसी ने किया नहीं है वहाँ कहाँ से आया यही पूछने का मतलब जवाब दे रहे हैं कार्य कारण जन जनगत तलते है अभाव चिंता कार्य का अभाव होने से अर्थात जिन जन तत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती है अभाव रूपता वो रूप है अत्यंत मिथ्या है वो अभाव रूपता की व्याख्या करतेद्रुपत्ता है जात्यादि आवास नाम जात्यादि आवास है, है जन्म स्थिति और लय ये सब कुछ क्या है असत रूप है तथा आविद्य का ये पहले बोल चुके हैं कार्यक्रम आविद्य का एवते फलितम असत्य प्रदय मानता क्यूँकी असत्य होने पर प्रतीत हो रहा है है नहीं फिर प्रतीत होना यही उसके मिथ्यात्व का स्वरूप है अनिर्वचनी इसलिए एक और हेतंत्र एक दिया अचिंत्या एक और पहले दृश्यता है तु अब जो तो अनिर्वचनीयता उनका निर्वचन नहीं कर सकते आप सत्यदि केवरण का निर्वचन करना संभव नहीं है यथा असत सुद्यु रिज्वादी रिज्वाद्य बुद्धा हलात मत जिस प्रकार केवल हलात है लेकिन भ्रांति से वहाँ असत्य जो रिजु वक्र आदि स्वरूप भ्र हो रहा है उन भ्रान हुआ उन वस्तुओं में अब रिजवादी बुद्धि भी हो जाती है ये रिजु आलात है ये वक्र आलात है ये गोल आलात है ये चौकोर आलात है ऐसे कर देते हुआ कार के आ रहा है तो सर बनाया जा सकता है न अब यहाँ बल्ब बना रखे घूम रहा है वो बल्ब घूमते है क्या वहाँ बल्ब तो घूमता बल तो है नहीं बल्ब वही है घूम घोट रहा है वही नहीं घूम रहा है नहीं दिखाई देता अब बिजली घूम रही थी बिजली भी घूम नहीं सकती है बिजली कैसे घूम रही है वैसे तो तारों में व्याप्त है तो कहा गया वहां से यहाँ अगर बिजली जाए तो वहाँ बिजली नहीं रहेगी तो पकड़ लो वहाँ पता चल जाएगा वहा है, है लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर पाता है उसके लिए मिशीन से बना रखते हैं इस वजह से वहाँ बल्ब नहीं चल रहा लेकिन वहाँ तार में बिजली चलता है इसीलिए कहते हैं कि वे उसी की समझिए कहते हैं भाई देखो वो जितने भी चाहते असत्य है वो कौन रिजवादी जो आवास है असद आवास है अत्यंत आभा रूपा वस्तु है उनमें भी आपकी रिजवादी हो जाती है बन जाती है जैसे तथा जन्म असत लयादि है नहीं अत्यंत है फिर भी विज्ञान मात्रे विज्ञान मात्र स्वरूप वाला जात्यादि असंस्पृष्ट विज्ञान मात्र स्वरूप में जात्यादि बुद्धि जो हो रही है वो शैव इति समुदाय अर्थ है वो मिथ्या ये समस्त प्रघटक का ये अर्थ तो समझ लो तो क्यूँ किसी प्रकार का एक है नहीं अभी देखो संसार में देखा गया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति काम होता है द्रव्यम द्रव्य हेतु सन्य गयी द्रव्यम भावो वा धर्म न उपद्य द्रव्यम द्रव्य है तो द्रव्य के प्रति हेतु होता है अन्य गण्य वही द्रव्य जैसे कपाल आ रही तो कपाल नामक एक द्रव्य है वह घट रूपी दूसरा द्रव्य के प्रति काम हो जाता है और ये भी ध्यान रखिए तो कपाल और घट दो भिन्न पदार्थ माना जाता है सहयकों के हिसाब से बोल रहे व्यवस्था करें जो कार्यक्रण भाव मानते हैं उनके यहाँ कार्यकांड की व्यवस्था है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रति कारण होता है जैसे कपाल है वह घट के प्रति कारण होता है तो कपाल और घट का अभिन्न नहीं अन्यस, अन्य के प्रति अन्य ही कारण होता हुआ देखा गया है अन्य मान घटादि कपाल आदि कपाल आदि से जो भिन्न जो घटारी के प्रति कारण होता है कार्य भिन्न रूप मानते हैं कपाल स्विंद घट के प्रति घट से भिन्न जो कपाल वो कारण होता है द्रव्यम अन्य भाव न उपब और इन जीव रूपी धर्म जो है आत्माएं एक दोनों सैकड़ों आत्मा जा रही है जो इन आत्माओं का भी वास्तव में द्रव्यतम अन्य भाव न उपब न तो ये द्रव्य है इसलिए इसमें कार्य कारण भाव नहीं हो सकता तो जो द्रव्य होगा वो कारण होगा जो अन्य होगा वो कारण होगा यह आपका सिद्धांत है और ये जो आत्मा है न तो द्रव्य है न तो है, न ये किसी से अन्य ही है अतएवा आत्मा किसी कारण हो नहीं सकता न किसी कार्य हो सकता है ये तो कारण या कार्य होने के प्रति दो मुख्य पॉइंट रख दिया उसने एक तो द्रव्य होना चाहिए और दूसरा वो तो भिन्न होना चाहिए जो द्रव्य है और भिन्न है वह वस्तु ही कार्य बन सकता है अथवा तो कारण हो सकता है आत्मा न तो द्रव्य है न तो किसी से भिन्न है अतवा नहीं किसी कार्य हो सकता है न किसी के प्रति कारण हो सकता है अतवा तो में कार्य कारण भाव है नहीं तत्व तो, तो आत्मा कैसा है आज है एक है अचल है ये निश्चय हो चुका है पत्र यही रवि कार्य कारण भाव कल्पित और जो लोग दर्शन शास्त्रो में जिन लोगों के द्वारा कार्य कारण भाव की कल्पना की गई है मान लिया गया है तेजा मत उन लोगों के मत में अर्थात नया के मत में क्या आप देखते हो द्रव्यस्य अन्यस्य अन्य हेतु कारण एक जो द्रव्य अन्य है वह दूसरे अन्य भिन्न ही दूसरे द्रव्य के प्रति कारण होता है न तो ऐसा कहीं नहीं देखा नाम स्वतंत्र दृष्टम लोग और ज्यादा भी है वह किसी के प्रति स्वतंत्र कारण हो जाए ऐसा भी नहीं देखने को मिला जैसे जब पट रुख के प्रति तंत्र कारण होता है ते कैसे पठक द्वारा छोड़ अध तंत्र पट के प्रति कारण बन जाएगा इसे जान के कद स्वतंत्र कारण नहीं होगा क्यूँकी उनके है जो द्रव्य नहीं वो भी कारण होता है तंत्र जो द्रव्य नहीं है तो पट के प्रति कारण है नहीं नहीं? जैसे शाप के जो है पैर में विद्यमान गति है वह जो है शरीर में विद्यमान गति के प्रति कारण है तनु तर संयोग हस्त तरु संयोग से तनु तरु का भी संयोग हो जाता है उसी अगर क्रिया मानी गयी तो हस्त क्रिया तो जो है वो तनुत क्रिया के प्रति कारण हो जाता है तो द्रव्य क्रिया तब उन्होंने सिद्धांत समझ कर भाषिकारत जवाब देते है देखो स्वतंत्र कारणम आज जो गुण है क्रिया इत्यादि है आज रविम से कहे ना गुण क्रिया आदि वे जो है कस्य कार्यम प्रति किसी कार्य के प्रति कारण स्वतंत्रता द्रव्य के द्वारा ही होते हैं कार्य न, कारी न तो कारण एक अर्थ है यद समय तय कारण ये तो कहा के साथ या कारण के साथ एक अनुष्ठान विद्यमान जो दूसरा समवाय सम्बन्धी विद्यमान वस्तु वही असमय कारण होता है के प्रति ऐसा उनको द्रव्य रूपी एक है एक कर से क्या लेते हो आप हमेशा ध्रुवी रूपी अर्थ को लेते हो तंत्र रुप का तंतु है तंतु में उस तंतु में पट है पट में पट रूप है अतः तंतु रूप जो है उस पट रूप तो के प्रति कारण बनवाया कारण के जाके एक अधिकरण में आ गया तंत्र का कारण कौन है तंतु और उस तंतु में पट विद्यमान है और पट रूप का कारण पट है जिस पटका समय कारण पट रूख का समय कारण पट और वो पटकार आ रहा है तंतु में एक तंत्र में ही क्या हुआ पट रहा तंत्र वी रहा अत उस तंत्र को पट के प्रति कारण मानते है कैसा कारण असम कारण और, और द्रव्य को छोड़ करके तंत्र स्वतंत्र रूप से पटु के प्रति कारण बन सकता है क्या नहीं हो सकता इसलिए कहते द्रव्य भूता जो गुण कर्म आदि हैं वे किसी भी कार्य के प्रति स्वतंत्र कारण न दृष्टम लोग स्वतंत्र कारण रूप इस लोक में अनुभव में नहीं आता निष्कर्ष होगा चाहे परम्परा हो चाहे साक्षात हो द्रव्य ही हर कार्य के प्रति कारण होता है और उस कार्य से कारण कारणवता द्रव्य को भिन्न भी मानना पड़ेगा तभी कार्य कारण भाव की व्यवस्था देश सके हो आत्मा को जगत के प्रति कार्यकारने में हम पूछते हैं आत्मा ऐसी भिन्न जगत क्या है नहीं। करें न चाह द्रव्यत्तम धर्मान आत्मनाम आत्मा में द्रव्य नहीं न उपब ते मैंने धर्म धर्म क्या यहाँ पर धर्मान मैंने आत्मनाम द्रव्यम न उपजते अन्य किसी से भिन्न आत्मा नहीं है जगत से भिन्न आत्मा नहीं कह सकते आप पहले सिद्ध कर चुके हैं दृश्युदा जगत उस अभिधान वेयता जो है करते-करते अंत वहां से ब्रह्म है से भिन्न कुछ भी नहीं है ने खंडन कर दिया था क्षण विज्ञान से भिन कुछ नहीं है और को करके नित्य विज्ञान हमने स्थापित कर चुका हूँ अत नित्य विज्ञान से भिन कोई जगत का चीज नहीं है जिसका अन्य ब्रह्म में ला सको इसलिए कहते हैं अन्य कुत नवय कर दो अन्य से कारण कार्यत्म प्रतिवे जिसके आधार पर अन्य के प्रति इस आत्मा में कारणत्व तो या कार्यत्व किसी बात के प्रतिपादन आप कर नहीं सकते भिन्न से भिन्न के प्रति अन्य समय स्व भिन्न के प्रति न तो आत्मा कारण है न आत्मा तो स्व भिन्न का कार्य तो ही है आत्मा में अति कारण नहीं कार्यत्व नहीं अपूर्व मना परम शूर में कहा कारणत्व रही अन परम मने कार्यम दो बहुत सुंदर ढंग से दृष्टान के द्वारा समझा दिया अतु अन्य होने से प्रति सकल पदार्थों से अबंधन के कारण से भी नक्का शिक्षित कार्य कारण व किसी के का भी यह आत्मा कार्य नहीं और किसी वस्तु के प्रति ये आत्मा का कारण भी नहीं आत्मा इत एवं नित्तजा धर्म चित्त न धर्मजेत प्रवेश मनीषिण एवं न चित्तजा धर्म कहते हैं ये जित्रावे वे बाह्य पदार्थ है उक्त तो युक्तियों के आधार पर निश्चय हो गया यह आत्मा से उत्पन्न नहीं है धर्म बाह्य पदार्थ चित्त न आत्मा से जन्य नहीं है और चित्तम आप इन्हें धर्मजम और न तो आत्मविज्ञान जो स्वरूप है चित्त है वह इन बायु पदार्थों से उत्पन्न है ऐसा भी नहीं धर्मजम चित्तम न चित्तों से आत्मा जन्य है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्यों क्योंकि जो आपने विचार करके निर्णय ले लिया था जितने भी पदार्थ है वह चित्त के आभा रूप ही है कितना परिकल्पित होता हुआ भाषित होने से उसका नाम आभास का व्याम चला चलावासम कहा था न एवं हेतु तो फल अजातिम प्रविशंती मनीषा अतः मनीषण विद्वान लोग जिस हेतु तो और फल की अनादि को लेकर व्यवस्था देते कार्य कारण भाव की उसी की अनुत्पत्ति को अजातिम में वही प्रविशंति ऐसा निश्चय कर लेते विद्वान लोग निश्चय करते हैं वास्तव में कार्य कार्यकारावनाओं का चीज ही उत्पन्न नहीं हुआ अतय वस्तु कहाँ से आएगी व्यवस्था कैसे होगी है नहीं ऐसा निश्चय कर ले प्रविशंति निश्चिन्वती इत्य क्यों भेदा भाव से चित्त धर्म और भेदा भावे नजनक भावत्ता इतना चित्त और धर्म मान आत्मा और जगत इन दोनों में कोई भेद नहीं है इस हो दो वस्तु वस्तु या तुम्हें उनके परस्पर वास्तविक स्वर्गत तो भेद मानते हो इसलिए और बाह्य विषय जगत में कोई अंतर नहीं कर सकते क्योंकि एक तो वास्तविक पारमार्थी के दूसरा कल्पित है कल्पित का अपना कोई होता ही नहीं है तो दो भिन्नल वस्तु हम नहीं कर सकते अतः वास्तव में दोनों भिन्न है नहीं ऐसे एक कल्पित और एक पारमार्थिक, पारमार्थिकल्पित स्व अधिष्ठान से भिन्न कभी नहीं होता जो कल्पित वस्तु है उसका अपने अधिष्ठान ऐसी कभी भिन्नता नहीं हो सकता अतय अभिन्न कहा जा रहा है अभिन्न का तो वे नहीं कि जगत भी आत्मा हो गया ऐसा उल्टा ही सोचने का जगत और आत्मा अभिन्न है कहा जाने से ब्रह्म स्वरूप जगत है ऐसा नहीं निर्णय ले लेने उल्टा। वाले याद है कल्पित और कल्पना का अधिष्ठान का परस्पर कल्पित की स्वतंत्र सत्ता के अभाव होने से, उसको उस से भिन्न नहीं माना जा सकता अतः अतएव उसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते जिस प्रकार रज्जु न तो सर्फ ऐसी उत्पन्न है न सर्फ ही रज्जू ऐसी उत्पन्न है उदाहरण अच्छित धर्म उत्पन्न हुआ न धर्म ऐसी उत्पन्न हुआ है हेतु चित्तमी न चित्त जाता है सामने जो सिद्ध कर आया है दृष्टवाद है न अंशत्वाद इत्यादि अनेक हेतु दिया निरव आदि उत्त वहा था की यथार्थ दर्शन और अथार्थ दर्शन से विकलो चाहे उसको दोनों तरीके से व्याख्या कर दिया था अधिष्ठान दृष्टिया और वस्तु दृष्टिया बाय जगत दृष्टिया के द्वारा आत्मविज्ञान स्वरूपम्बे चित्तम आत्मविज्ञान स्वरूप ही चित्त आत्मा, आत्मा शुद्ध ब्रह्म ही है ये कर लिया चित्त शब्द के द्वारा आत्मविज्ञान को विवक्षित कर दिया गया है अतएव न चित्त जा बा तेना चिधान चित्त शब्द के द्वारा आत्मादे विज्ञान हो रहा है अतएव आत्मा से जन्य वायु धर्म नहीं है कदम वायु धर्म उपाधियों को लेकर के तो आत्मा पैदा हो, हो गया मान लो बुद्धि चैतन्य हो गया बुद्धि में जब आवाज पड़ गया यही जीवात्मा अनेक जीवात्मा पैदा हो गए उपाधि पैदा हुई तो उपाधियों के माध्यम से अनेक जीव पैदा हो गया आत्मा तो पैदा हो गया आप कैसे कहते हो कि आत्मा पैदा नहीं है चलो आत्मा से जगत पैदा नहीं ठीक है लेकिन जगत से आत्मा पैदा हो गया क्यों तो जगत का पैदा हो जाने के कारण से इन उपायों को लेकर अनेक आदा बन गया है अगर ये भी नहीं लगता ना भी बाहि दरमजम चित्तम बाय धर्म चाहता नहीं माचा मान जी सकता जन्य है से जन्य है, है आत्मा है ऐसे नहीं कर सकते क्यों विज्ञान स्वरूप आभा मात्र प्राप्त सर्वधर्मा आलास मात्र जैसा रिजवक् भाव को देखा था आपने इसी प्रकार विज्ञान स्वरूप में ही ये आभा मात्र रूपीत हो रहा है कौन सर्वधर्मान गड़ादी सर्वेशां गड़ाशील पदार्थों के प्रकार से हो रहा है तो इसलिए जो है उनको स्वतंत्र सत्ता वाले है नहीं तो उसे कोई कार्य उत्पन्न करके होगा कल्पना से कहीं अधिष्ठान पैदा हो गया कल्पित वस्तु से सर्प ने रज्जू को पैदा कर दिया ऐसा कैसे हो सकता है सर्प से रज्जो पैदा नहीं हो सकता नहीं ये जरूर है पहले आपका रज्जो का बहन नहीं था सर्प का बहान हो गया सबसे प्रथम नहीं यदि पहले हम लोगों का आत्मज्ञान होता क्या हम लोगों को जगत में भ्रांति होती हुई इसलिए मानना पड़ेगा पहले भ्रांति हो गई और भ्रांति क्यूँ हुई कैसी कब हुई कहा हुई ये मत पूछ चलिए स्वर्प जाके अब ये कैसे आप जैसे माला रज्जु में सर्फ आपने देखा है अब उसे क्या वर्णन करो कब हुई कैसी हुई क्यों हुई कहा इस समय हमको सर्व प्रतीत हो रहा है ये तो बोला हमको वर्तमान में सबकी भ्रांति रखी है इधर संगत वर्तमान में जगत दिखाई दे रहा है अब इसके बाद क्या हुआ विवेक किए अधिष्ठान ज्ञान हो गया इस वक्त तो ये तो है नहीं कि सर्फ ऐसी रज्जू पैदा हो गया पहले ये प्रतीत हुआ उसके बाद विवेक करके आपने रज्जू को देख लिया इतने मात्र से व्यवहार नहीं हो सकता पहले कौन है सर्फ उसके बाद हुआ रज्जू अतः सर्फ से रज्जू पैदा ऐसा कोई नहीं कहेगा उसी प्रकार यहाँ पर भी भले पहले हमें अज्ञान वात अनादि माया के कान अनादि कह दिया जो था तो वास्तव में कहेंगे माया भी है नहीं अनाजि कहना भी बेकार जिसले हम ये मान के चल रहे हैं एक जन्म हो रखा है हमारा अनादिका से जन्म होते आया हुआ है ये अनादिका से जन्म चक्कर संसार है अनाजिका संसार कैसे हुआ अनादिका से माया है ये सब हमें वर्तमान में दिखाई देता हुआ जगत को लेकर के हमने बीजा न्याय अनादिक कल्पना कर दी है लेकिन वास्तव में कल्पना भी टिकता नहीं ये विचार कर चुके हैं तो इसका आदि वो इस अंकुर के प्रति वो बीज उस बीज के प्रति पूर्व अंकुर उसके अंकुर के वृद्धि उसका पूर्व बीज इसको लेकर के आदिमान ही है प्रत्येक बीज प्रत्येक अंकुर आदिमान ही होगा और उस धारा जो की अभिन्न है तो धारा अलग चीज है क्या पहले बोल चुके अन्य प्यार वो भी नहीं नहीं पर धारा कैसे अनादि हो जाएगी अरे वो भी आदिमान ही है इसलिए अनारित केवल अपना बुद्धि के अंदर कोई जवाब नहीं मिला तो अनादि कह दिया वास्तव में माया भी नहीं अभी कहने वाले हैं, आगे कहेंगे ये बात इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ना धर्मजम चित्तम, चित्य धर्म से जनि चित्त ऐसा भी ना समझे ये भ्रांति निवृत्त होने मात्र से, निवृत्त होने के पश्चात आत्मा की अनुभूति होने लगती है इसको लेकर विचार करते हुए कोई इनमें कार्य का व्यवस्था आप नहीं दे सकते क्योंकि वैज्ञान स्वरूप ही में आभाष रूप मात्र ऐसी सबल धर्मों की प्रतिभाष हुआ है तथ प्रतिबिंब कल्पत्या तो त्रत तो करता है तथा प्रतिबिंब कल्पतवा ये प्रतिबिंब के समान है आपने घड़ा लाया घड़े में प्रतिबिंब पड़ेगा क्या सूर्य का उपाध्याय तो से क्या फायदा होगा घड़े में जल भरना पड़ा या घड़े के ऊपर जल डाल दो जब तक तो जल का सूर्य का प्रतिबंध पड़ेगा तो चमक आ जाती ना उन्होंने परत एक पड़ गया जैसी दीवार पर गया जल डाल दो और सूर्य का प्रतिमा पड़ जाएगा केवल दीवार के की अपेक्षा चिकना दीवार में चार दिखता कि नहीं दिखता और उसे बढ़िया दर्पण कल एक बार विचार हो चुका है जैसा जैसा उसकी जो है तारतम्यता बनता है स्वच्छता का वैसे वैसे और भी बढ़िया बढ़िया दिखाई देता है उसी प्रकार यहाँ बर्वी है कई इसलिए कहते हैं तत्प्रतिबिंब कल्पत्या आत्मा में पड़ा आत्मा का प्रतिबिंब के सदृश होने मैंने सूर्य प्रतिबिंब के सदृश होने के कारण ये समस्त वस्तु कुछ आभास मतरी है कवे तो फल जायते ना फला